ओ, भद्रं करने भी भद्रं कर्णे शृणुयामदे भद्रंपेम क्षेजरा स्थिरैरंगुवा गुशस्तनूसम देवित जुस्ती स्वस्तिना इंद्रो वृद्धस्रभा स्वस्ती नूषा विश्ववेदाः स्वस्ताक्षो अनेमे स्वस्ती शांति शांति शातिशाशा शंकर शंकराचार्यं केशव बातरायनम सूत्र पुनः पुनः सूत्र्य वंदे भगवपुन ईश्वर गुररात्मे नमः ओम शांति शांति शांति अथर्व वेदीय ब्राह्मण भाग के उपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ दस कंडिकाओं का विचार हो चुका है ग्यारहवें कंडिका का विचार होना है <coughs> कौशल्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपलाजी ने प्राण की उत्पत्ति प्राण का इस शरीर में आने का निमित्त और अपने आप को अलग अलग पांच वृत्तियों में विभक्त करके अलग अलग पांच स्थानों में अवस्थान आदि जो जिज्ञासा के विषय थे कौशल्य के वे सब बता दिए दशम दशमकंडिका तक द्वितीय प्रकरण तथा तृतीय प्रकरण है प्राण उपासना रूप जो अपर विद्या का एक अंश विशेष है अपराविद्या दो प्रकार की है मुंडक उपनिषद में बताई गई दो विद्याओं में से अपराद्या के अवांतर दो प्रकार कर्म उपासना रूपा अपराविद्या है उसमें से कर्मरूप अपराविद्या का तो विवरण हो जाता है कर्म कांड में और उपासन रूप अपरा विद्या का वर्णन करने के लिए प्रश्नोपनिषद के द्वितीय तृतीय ये दो प्रकरण हैं प्रथम प्रकरण में अपरा विद्या का फल वर्णन है प्रश्नोपनिषद के और अपरा विद्या के रूप में बताई जा रही है प्राण उपासना जो सकाम उपासकों के द्वारा किए जाने पर आहिक पारलौकिक फल की संपादक बन जाती है और निष्काम उपासक के चित्तगत विक्षेप नामक दोष की निवर्तक बनती है चित्त को निर्दोष करती है ब्रह्म विद्या धारण योग्य बनाती है तो प्राण उपासना उपयोगी वरिष्ठत्व प्रजापतित्व अतृत्व गुणों को बता दिया गया द्वितीय प्रकरण में तृतीय प्रकरण में भी दशम कंडिका पर्यत ग्रंथ से कौशल्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए प्राण उपासना उपयोगी प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति आदि रूप विशेषताएं बताई गई अब द्वितीय प्रकरण में तथा तृतीय प्रकरण के दशम कंडिकास्थ ग्रंथ से बताई गई विशेषताओं से युक्त प्राण की अहंग्रह उपासना का विधान ग्यारहवीं कंडिका में किया जा रहा है इसी के लिए ग्यारहवीं कंडिका है ग्यारहवीं कंडिका का उच्चारण कर लें विद्वान विद्वांप्राण वेद न ह्य प्रजातेमृत भदेश श्लोक तो यह ये विद्वान प्राणम तो वेदम का अन्व प्राणम के साथ है और विद्वान शब्द का अर्थ उपासक वेदन है उपासना और उस वेदन शब्दित उपासना का अनुष्ठाता विद्वान कहलाता है विद्वान का समानाधिकरण पद के रूप में प्रयोग है यह, यह, यह सर्वनाम बताता है जो कोई भी प्राण उपासना अधिकारी को यह शब्द बता रहा है तो यह विद्वान एवं प्राणम वेद ऐसा करना यह विद्वान एवं प्राणम वेद तो जो कोई वेदाधिकारी यानी वेदोक्त साधनों का अधिकारी उपासक एवं प्राणम इसमें एवं शब्द परामर्शक है द्वितीय तथा तृतीय प्रकरण की दशम कंडिका पर्यंत ग्रंथ से बताई गई जो प्राण की विशेषताएं हैं उनका परामर्शक इसलिए एवं प्राणम का अर्थ निकलेगा अभी तक के ग्रंथ से निर्धारित विशेषताओं से विशिष्ट प्राण एवं प्राण का अर्थ है और उसे वेद का अर्थ उपासते और ये वेद में लेट लकार है वो क्रिया अर्थ क्या नाम विधि अर्थ में होता है इसलिए वेद का निकलेगा निकलेगा उपासित लट लकार यानी लेट लकार का रूप है लेट हाँ। और इसमें भी बनता है लिट लेट में भी तो लेट लकार समझना है इसमें क्या हाँ यानी वेद के उसमें लट के स्थान पर नलादि आदेश भी होते हैं लट के स्थान पर और जो लेट लकार होता है उसके स्थान पर तिबादी होता है और के स्थान पर वो क्या हाँ उसका तो होता है एं? क्या लट लकार में वेद बनता है लट लकार के तरह ही रूप चलते हैं लेट लकार के भी और लेट विधि लिंग अर्थ में होता है विध्यर्थ में होता है इसलिए हाँ तो वेत्ति भी बनेगा वेद भी बनेगा और नलादि आदेश लट के स्थान पर हुए तिबादि के स्थान पर नलादि आदेश विकल्प से होता है तो ये है उसके लिए एक सूत्र है तिगंत में तो वेद का अर्थ निकलेगा उपासित तो जो पूर्वोक्त विशेषताओं से विशिष्ट प्राण की उपासना करें अश ये नाम उपासक का परामर्शक है यथोक्त तो विशेषताओं से विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाले उपासक का परामर्शक रहेगा अश्य शब्द तो अश्य का अर्थ निकलेगा अश्य उपासक लौकिक फल है इस लोक का फल कि प्रजा न हीयते तो प्रजा है पुत्र पौत्र प्रपौत्रादि जो उत्तरवर्ती वंश हैं उसका खंडित न होना ये अहिक फल है अस्य प्रजा न हीयते का अर्थ है प्राण उपासक का वंश बीच में खंडित नहीं होता अखंड चलता है और अदृष्ट फल बताया जा रहा है अमृतो भवती दृष्ट फल है अखंड वंश चलना और अदृष्ट फल है अमृतो भवती का अर्थ है अविनाशी हो जाता है और यहाँ अमृतत्व है सापेक्ष अमृतत्व भूतों का प्रलय अपने उपादान कारण प्रकृति में होने तक जो पदार्थ संसार में विद्यमान रहते हैं उन्हें भी अमृत कहा जाता है लेकिन यह होता है अपेक्षित अमृत आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्व ही भासते। इस वचन के अनुसार संप्लव संप्लव शब्द का अर्थ होता है प्रलय और भूत का अर्थ है ये पंचभूत स्थूल सूक्ष्म <clears throat> और आ आर्थ है तक तो भूत संप्लव का अर्थ है भूता संप्लवा, भूत संप्लव तो भूतों का प्रलय होने तक आ भूत संप्लव स्थानम का अर्थ है तो जो स्थान यानी स्थान तथा स्थान की वस्तुएं विद्यमान रहती हैं उन्हें कहा जाता है अमृत वह अपेक्षित अमृत है तो भूतों का प्रलय होने तक ब्रह्मलोक रहता है ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है तो महाप्रलय होता है महाप्रलय में स्थूल भूत सूक्ष्म भूतों का अपने परिणामी उपादान कारण त्रिगुणात्मिका प्रकृति में विलय हो जाता है इसलिए ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने तक जो रहता है उसे अमृत कहा जाता है तो यहाँ ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने होने तक रहने वाले ब्रह्मा जी हैं उन्हें ही प्राण उपाधि समष्टि प्राण रूपी उपाधि को प्रधानता दे करके जब व्यवहार करते हैं तो सूत्रात्मा कहा जाता है समष्टि बुद्धि रूप उपाधि की प्रधानता को लेकर के कहा जाता है हिरण्य गर्भ और सूत्रात्मा कहा जाता है समष्टि प्राण रूप उपाधि को लेकर के इस प्रकार ये जो सूत्रात्मा है उस सूत्रात्म भाव की प्राप्ति सूत्रात्मा के साथ सायुज्य, उसे यहां अमृतोभवती शब्द से कहा जा रहा है कि सूत्रात्म भाव की प्राप्ति ये अदृष्ट फल है प्राण उपासना का यहां दो प्रकरणों में बताई गई विशेषताओं से विशिष्ट प्राण की उपासना करने वाले उपासक को अदृष्ट फल के रूप में उपास्य प्राण का सायुज्य प्राप्त होता है सायुज्य का अर्थ होता है उसकी उपाधि में ही अहंता की स्थापना जो सूत्रात्मा की अहंता का आलंबन है वही उपासक के भी अहंता का आलम मन मन जाना तो माना जाता है उपास्य का सायुज्य प्राप्त कर लिया उपास्य जिसे मैं समझ रहा है समष्टि जो उपाधि है उसे सूत्रात्मा मैं समझता है व्यवहार काल में और उसी समष्टि उपाधि भाव की प्राप्ति वेष्टि परिच्छि भाव से मुक्त होकर के उपासक को होती है हाँ। तो ये है सायुज्य भाव की प्राप्ति ही अमृतत्व की प्राप्ति ये हुआ अदृष्ट फल और सायुज प्राप्त हो रहा है सूत्रात्मा का प्राण का का अर्थ है जैसा चिंतन करेंगे ऐसा ही फल मिलता है ना तो ये प्रतीक उपासना नहीं है अहंग्रह उपासना है इसलिए यथोक्त विशेषताओं से विशिष्ट प्राण की अहंग्रह उपासना करने वाले उपासक को आहिक तथा को यह फल होता है ये बताया गया सकाम उपासना करने वाले को और निष्काम उपासना करता है कोई यही अहंग्र उपासना तो उससे उसके चित्त में विक्षेप दोष की निवृत्ति पूर्वक परा विद्या धारण करने की योग्यता ये इसका फल है चित्त की शुद्धि तो यह विद्वान एवं प्राणम वेद का अर्थ निकलेगा जो उपासक यथोक्त विशेषताओं से विशिष्ट प्राण की अहंग्रह उपासना करता है वह उस उपासक को इस लोक में निरंतर चलने वाला वंश प्राप्त होता है और अदृष्ट फल प्राण की संयुक्त सायुज प्राण का प्राप्त होता है अमृत अमृतत्व की प्राप्ति है ये ब्राह्मण भाग है भवती तक तदेश श्लोक इसमें तत् सर्वनाम त्र अर्थ में है और तत्र इस सर्वनाम से लेना है द्वितीय प्रकरण तथा तृतीय प्रकरण की दसवीं कंडिका तक क्या ये ग्यारहवीं कंडिका के भवती तक जो अर्थ वर्णन हुआ सफल प्राण उपासना का वर्णन हुआ ना उसका परामर्शक है शब्द इसलिए तत्र यानी ब्राह्मण उक्ते अर्थे ये जो ब्राह्मण भाग है द्वितीय प्रकरण तथा तृतीय प्रकरण की ग्यारहवीं कंडिका पर्यंत का इस ब्राह्मण भाग्य द्वारा उक्त अर्थ के विषय में विषय सप्तमी है यानी वक्ष मंत्र इन दो प्रकरणात्मक ब्राह्मण भाग्य द्वारा उक्त अर्थ का संक्षेप में कथन करने वाला यह मंत्र है ओ बारहवा बारहवीं कंडी का यह मंत्र है उसे बताया जा रहा है तदेश श्लोक ये प्रकार से ब्राह्मण भाग में मंत्र का अवतरण वाक्य है तो पहले भाष्य को देखिए यह कश्चित इत्यादि भाष्य की औतरण टीका है एवं प्राण प्राणस्वरूप निर्धार्य तदुपासन विधत्ते यह इति तो इस प्रकार प्राण के स्वरूप का निर्धारण करके तदुपासन विधत्ते प्राण की उपासना का विधान किया जाता है उपासना का विधान करते हैं करती है श्रुति और उस श्रुति का व्याख्यान भाष्कर भगवान यह कश्चित इत्यादि से कर रहे हैं यह कश्चित एवं विद्वान एवं का ही अर्थ करते हैं यथोक्त विशेषन विशिष्ट उत्पत्तियादि भी प्राणम वेद यानी जाना तो जो कोई उत्पत्ति यथोक्त विशेषणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करता तस्य तस्इम फलम आहिकम आमूष्मिक उच्यते उस उपासक को प्राण की अंग्रह उपासना से होने वाला इस लोक में फल तथा पारलौकिक फल बताया जाता है न हा प्रजा हीयते इत्यादि से तो ये जो यथोक्त तो विशेषनिशिष्ट उत्पत्ति भी प्राणम इत्यादि के विषय में टीकाकार कहते हैं उत्पत्ति उत्पत्तियां शब्द का अर्थ बताते हैं भाष्कर भगवान ने एवं शब्द का अर्थ बता दिया यथोक्त विशेषणेर विशिष्टम उत्पत्ति भी इत्यादि से तो उत्पत्त्यादि भी यथोक्त विशेषणेर विशिष्टम तो ये उत्पत्ति यथोक्त विशेषण क्या हैं? उन सब को स्पष्ट करते हैं टीकाकार आत्मन प्राणो जायते इससे प्राण की उत्पत्ति रूप विशेषता बताई वो आत्मा शब्द से ग्राह्य परमेश्वर से उत्पन्न होता है परमेश्वर की संतान है प्राण ये विशेषता है और इस शरीर में प्राण के आने का निमित्त तो बताया गया मनकृताभ्याम धर्माधर्माभ्याम शरीरम गृहती तो सकाम यानी काम मनह शब्द से लेना मनोगत कामना और उस कामना से प्रेरित होकर के किए गए पुण्य पाप से शरीर धारण करता है यह परमात्मा से उत्पन्न हुआ प्राण आत्मच पंचधा विभज्य पस्थयो हो पायुपस्थ्योंपानूप स्वस्वरूप प्राणम चक्षुश्रोत्रो नाभो सामनम नाड़ी समूहे व्यानम उदानन च सुषुमनायाम स्थापयती ये भी एक विशेषता है इस शरीर में आने के बाद यह प्राण ही अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके जो अपान नामक वृत्ति विशेष है प्राण का उसे पायु और उपस्थ स्थान में स्थापित करता है और स्वस्वरूपम प्राणम तो प्राण की जो अपनी वृत्ति है प्राण नामक उसे चक्षु स्रोत्र रूप गोलक में स्थापित करता है और नाभि में समान नामक वृत्ति विशेष को तो नाड़ी समूह में व्यान नामक वृत्ति विशेष को और उदान नामक वृत्ति विशेष की स्थापना सुसुमना नाम की नाड़ी में करता है और उत्क्रमण केन उत्क्रामति केन उत्क्र इसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि उदानेन उत्क्रामति ये पहले कहा है उदान वृत्ति से यह प्राण उत्क्रमण करता है और इस संसार का अने समष्टि वेष्टि उपाधि का विधारण रूप व्यापार प्राण कैसे करता है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया गया कि बाह्ये प्राणापान समान व्यान उदान अनुग्राहक आदित्य पृथ्वी देवता पृथ्वीदेवता वायु तेजो रूप अधिक्यादि कृत अनुग्रही ही अध्यात्मम चक, चक्षुर वाक, वाक्त्र मनस्वक चक्षुरादि ग्राह्य अधिदै, च धारयती ऐसा पहले वर्णन हुआ है वो यथोक्त विशेषण है ये सब यथोक्त भाष्यस्थ यथोक्त विशेषण की व्याख्या है तो ये मुख्य प्राण ही क्या करता है मुख्य प्राण के ही अधिदेव तथा अध्यात्म से पहले दो विभाग हैं और दो विभागों में विभक्त होता है उपास्य प्राण और अधिदेव भी में पांच स्वरूप हैं उसके वो पांच स्वरूप बताए गए अनुग्राहक स्वरूप है वो क्रमत अध्यात्म जो पांच वृत्तियां हैं प्राण की उन पांचों वृत्तियों के अनुग्राहक पांच स्वरूप हैं एक आदित्य स्वरूप ओ प्राण का अनुग्राहक है प्राण वृत्ति का तो अपान वृत्ति का अनुग्राहक है पृथ्वी देवता और समान वृत्ति का अनुग्राहक है आकाश शब्द से लक्षणा से ग्राह्य आकाशस्थ वायु और सामान्य वायु व्यान वृत्ति का अनुग्राहक है तेज सामान्य तेज है अनुग्राहक उड़ान वृत्ति का तो तेजो रूपई ये क्या करता है तो अधिदेव जो अधिदेव स्वरूप है उसका धारण करता है और फिर आदित्यादि रूप जो अधिदैव है उसके अनुग्रह से अध्यात्म चक्षरादि का विधारण करता है अध्यात्म चक्षरादि हैं चक्षु वाक श्रोत्र मन त्वक इनका ग्रहण करता है और चक्षुरादि से ग्राह्य जो अधिभूत है रूपादि इनका भी विधारक बन जाता है यह उपास्य प्राण ये पहले प्राण की विशेषताएं बताई हुई हैं और भी विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहा कि स एव उदान वृत्तिया भोक्ता च युक्तों भोक्ताम लोकांतरम नयति यह प्राण ही उदान वृत्ति तथा जीवात्मा से युक्त हो करके जीवात्मा को शरीरांतर की प्राप्ति कराता है और स एव च इस प्रकार दशम कंडिका पर्यंत के ग्रंथ से द्वितीय ये जो तृतीय प्रकरण है इसमें ये वर्णन हुआ विशेषताएं प्राण की बताई गई और द्वितीय प्रकरण में तीन विशेषताएं बताई गई थी उसे भी कहा जा रहा है स एवच वरिष्ठ प्रजापति अत्ता चवं प्राणम वेद तो स एव यानी ये उपास्य प्राण ही वरिष्ठ हैं चक्षुरादि में वरिष्ठत्व तो गुण से युक्त हैं और प्रजापति गुण से प्रजापतिव तो गुण भी हैं उसमें ये बताया गया तृत्व गुण भी बताया गया यानी ये है यथोक्त विशेषण उत्पत्ति आदि रूप यथोक्त विशेषण और इन विशेषणों से विशिष्ट प्राण की उपासना करता है जो उपासक उसे दृष्ट फल बताया जा रहा है भाष्य में मूल मूलकंडिका में तो कहा गया न हास्य प्रजा हीयते से अधिक फल बता उसका व्याख्यान भाष्य में है न हास्य यानि नैव अस्य विदुष प्रजा पुत्र पौत्रादि लक्षणा ही हीयते यानि छिद्यते न कान्वय छिद्यते के साथ होगा तो इसके प्र संतान का विच्छेद नहीं होता वंश उत्तरोत्तर अभिवृद्धि को ही प्राप्त होता है ये आहिक फल हुआ और अमृतो भवती इससे बताया जा रहा है अदृष्ट फल पारलौकिक फल अमृतो भवती की व्याख्या भाष्य में है पति शरीरे च इत्यादि से इस भाष्य का अवतरण वाक्य है आहिक फलम उक्वा आमूष्मिक फलम आह पतित इति तो न हस्य प्रजाही इस वाक्य की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने प्राण की उपासना का इस लोक में होने वाला फल बताया बताया संतति का अविच्छेद और अदृष्ट फल बता रहे हैं पतिते च अस्मिन इत्यादि वाक्य से इसलिए कहते पति तेज शरीर प्राण सायुजतया अमृतो अमरण धर्मा भवती तो जब ये शरीर उपासक शरीर छूटता है तो उस समय फिर अमरण धर्मा बन जाता है अमरण धर्मा कैसे बनेगा तो कहते हैं प्राण सायुजतया प्राण है अमरण धर्मा और उस अमरण धर्मा प्राण का सायुज्य प्राप्त करके ये भी अमरण धर्मा हो जाता है इस प्रकार ये ग्यारहवीं कंडिका की व्याख्या भाष्य में संपन्न हुई बारहवीं कंडिकात्मक जो मंत्र है एक उसके अवतरण ब्राह्मण वाक्य की व्याख्या भाष्यकार भगवान करते हैं तद ए तस्वीन अर्थे इत्यादि से इससे पहले थोड़ा टीका में एक वाक्य है इसे देखिए अमृतत्व नात्र मुख्यम किंतु प्राण सायुज्यम एव इतिहा प्राणिति तो अमृतो भवती इस वाक्य में कहा गया अमृतत्व मुख्य मोक्षरूप नहीं है प्राण सायुज्य रूप लोकांत पाती अमृतत्व है इस अभिप्राय से तया इत्यादि कहा है और यह प्राणसायुज किस को प्राप्त होता है तो टीकाकार कहते हैं कि ईदंतु कामिना जो प्रजा की प्रजा का अविच्छेद रूप दृष्ट फल तथा प्राणसायुज रूप अदृष्ट फल संसार संसारातपाती दिखाया गया प्राण उपासना का यह सकाम प्राण उपासना करने वाले को होता है और निष्काम से चित्त एकाग्रम तो जो निष्काम भाव से प्राण उपासना करता है उसे चित्त की एकाग्रता ये फल प्राप्त होता है उसका विक्षेप नाम चित्तगत विक्षेप नामक दोष निवृत्त होता है और नामक दोष निवृत्त हुआ तो चित्त शुद्ध होता है और शुद्ध चित्त में मोक्ष का साधनभूत अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कारात्मिका परा विद्या प्राप्त होती है उससे मोक्ष होता है ये कहते हैं तत्शुद्धि द्वारा मुख्यम एवं अमृतत्व होती द्रष्टव्य तत्शुद्धि द्वारा तत्शब्द है चित्त का ही परामर्शक तो चित्त शुद्धि द्वारा वो मुख्य अमृत तत्व यानी मोक्ष रूप फल प्राप्त करता है चित्त शुद्ध होने से उसे वेदांत विचार से परा विद्या की प्राप्ति होती है और पराविद्या मोक्ष का आवरक जो अनादि अनिर्वचनीय अविद्या रूप आवरण है और उसका कार्य अध्यास है उसे बाधित कर देती है निवृत्त करती है पराविद्या और उससे आवरण की निवृत्ति होने से स्वयं प्रकाश ब्रह्म स्वरूप, मोक्ष स्वयं अभिव्यक्त होता है इस प्रकार ये परम्पराया प्राण उपासना द्वारा चिंतशुद्वार मोक्ष फलक बन जाती है मुख्य फलक बन जाती है तो तत द्वारा मुख्यम है ये समझना चाहिए भाष्य में एक वाक्य है तद अर्थे संक्षेप अभिधायक एष श्लोको यानी मंत्रो भवती। तो तत्का कर दिया ये तस्मिन अर्थ है और ये तस्मिन अर्थ शब्द से लेना है इन दो प्रकरणात्मक ब्राह्मण भाग के द्वारा उक्त अर्थ वो हुआ उत्पत्ति उत्पत्तिया विशेषणों से विशिष्ट प्राण उपास्य का स्वरूप और उपास्य के इन उत्पत्ति उत्पत्त्यादि विशिष्ट स्वरूप को बताने वाला संक्षेप में यह वक्षमान मंत्र है तो बारहवें मंत्र का उच्चारण कर लें उत्पत्ति चैव उत्पत्तिमाती विभुव चैव प्राणस्य प्राण सेद्यायामृतमश्नुते इति तो इस इति का अन्वय है श्लोक के साथ तदेष इति यानी यह श्लोक शब्द का अर्थ निकलेगा यह यह श्लोक है ये पूर्वोक्त अर्थ का संक्षेप में अभिधायक तो उत्तराध में जो प्राणस्य पद है इसका प्रत्येक के साथ अन्वय करना प्राणस्य उत्पत्तिमृतम अश्नुते ऐसा वाक्य बनेगा प्राणस्य उत्पत्तिम विज्ञा अमृतम अश्नुते तो प्राणस्य उत्पत्तिम प्राण की उत्पत्ति रूप विशेषता को विज्ञा का अर्थ निकलेगा प्राण की परमात्मा से उत्पत्ति रूप विशेषता से विशिष्ट प्राण की अहंग्रह उपासना करके विज्ञा का अर्थ अमृतम तो प्राण साहिज्य रूप अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है अमृतत्व को प्राप्त करता है तो प्राण उत्पत्तिम उत्पत्ति अमृतम अष्णुते का अर्थ निकलेगा परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है इस प्रकार परमात्मा से उत्पत्ति रूप विशेष विशेष से विशिष्ट प्राण की मय के रूप में उपासना विज्ञा शब्द का अर्थ निकलेगा करके प्राण प्राणसायुज्य रूप अमृतत्व प्राप्त कर लेता है उपासक तो केवल उत्पत्ति मात्र को जानने से यानी उत्पत्ति से विशिष्ट प्राण की उपासना करने मात्र से कहा नहीं और भी विशेषताएं बताई जा रही है आयतिम आयतिम से लेना ये आगमन प्राण का इस शरीर में आगमन जिस निमित्त से होता है सनिमित्त आगमन तो पहले बताया था मनोकृतेन कृत्य न आयाती अस्विन शरीर तो इच्छापूर्वक किए गए पुण्य पाप से शरीर में प्राण का आगमन रूप जो विशेष है इस विशेष से विशिष्ट प्राण का अहंग्रह चिंतन करके अमृतत्व की प्राप्ति करता और स्थानम का अर्थ है इस शरीर में प्राण अपने आप को पांच विभागों में विभक्त करके अलग अलग स्थानों में नियुक्त करता है ना स्थित करता है। तो ये जो प्राण के अलग अलग स्थान है अवस्थान है पांच स्थानों में पायु उपस्थ में अपान वृत्ति का अवस्थान चक्षु स्रोत्र में प्राण वृत्ति का अवस्थान नाभि में जो टीका में बताया गया था समान वृत्ति का समस्त नाड़ी समूह में व्यान का और उदान नाड़ी में उदान का अवस्थान स्थिति ये स्थान शब्द से लेना और इस स्थान से विशिष्ट यानी अवस्थान से विशिष्ट प्राण की जो उपासना करता है उपासक वह अमृतत्व तो को प्राप्त करता है सारी विशेषताएं लेनी है और स्थानम के बाद आता है विभुत्व चै व पंचधा तो पांच प्रकार से अपने आप को इस शरीर में विभक्त करके जो नियुक्त करना है अलग अलग स्थान में ये विभुत्व हैं यानि ऐश्वर्य हैं स्वामित्व हैं जैसे राजा सम्राट अपने विस्तीर्ण भूभाग में अलग अलग मंडलों में अलग अलग मंडलायुक्तों की नियुक्ति करता है और उनके माध्यम से अपना स्वामित्व उन भागों में स्थापित करता है ऐसे ही यह प्राण भी सम्राट के तरह अपने पांच रूपों को अलग अलग स्थानों में स्थापित करके एक प्रकार से स्वामी बना हुआ है ऐश्वर्य से संपन्न है और अध्यात्मन अध्यात्म चकार से लेना आदिदेव को भी बाह्य को भी कथम बाह्यम अभिधत्ते अध्यात्म ये जो प्रश्न था इस प्रश्न के उत्तर के रूप में जो बताया गया बाह्य आदित्यादि रूपों से और अध्यात्म प्राणादि रूपों से चक्षुरादि रूपों से वो क्या करता है अवस्थित हैं अलग अलग स्थानों में ये सब विशेषताएं प्राण की और चक आ, और बाकी ये जो उपलक्षण है मंत्र में चकार से जो द्वितीय प्रकरण में बताई गई वरिष्ठत्व प्रजापतित्व अतृत्व रूप विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को भी लेना इन विशेषताओं से विशिष्ट जो प्राण है उसका अहंग्रह चिंतन करके विज्ञा का निकलेगा मैं के रूप में ध्यान करके अमृतम अश्नुते इस शरीर के छूटने पर अमृत अमृतत्व की प्राप्ति कर लेता है प्राण सायुज को प्राप्त करता है विज्ञाय अमृतम अश्नुते ये जो दो बार उच्चारण है चतुर्थ का वो तृतीय प्रकरण की समाप्ति का द्योतक है तो थोड़ा भाष्य है भाष्य को देखिए उत्पत्तिम यानी परमात्म प्राणस्य परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति मंत्रस्थ उत्पत्ति शब्द से लेना हर सब सबका अन्वय जाएगा द्वितीय का, का विज्ञा के साथ परमात्मन प्राण से उत्पत्ति विज्ञा ऐसा और आयतिम आयतिम का अर्थ करते हैं आगमनम और आयतिम में या प्राप्णे धातु से आंग उपसर्ग पूर्वक आयति शब्द बना है तो या में आकार तो दीर्घ है लेकिन मूल मंत्र में रस्व हैं वो छांदस रस्व हैं इसे टीकाकार कहते हैं आयातिम इत्यर्थ आयतिम का अर्थ करते हुए और रस्वत्व छांदसम वेद में वो रस्व प्रयोग हुआ ऐसे आयातिम होना चाहिए टीकाकार के अनुसार तो प्राणस आगमन यानी अस्म शरीर मन कृतेन आगमनम ऐसा लगाना विज्ञा अमृतमश्मुते और प्राणस्य से विभुत्व पंचधा विभुत्व विज्ञा तो आगमन के बाद में ये कहते हैं अस्मिन् शरीरे यानी आगमन के साथ लगाना अस् शरी मनोकृत आगमनम और स्थान का अर्थ करते हैं स्थान यानी स्थिति च पायु उपस्थाधिस्थनषु तो प्राण आपानदि की जो पायु उपस्थाधि में स्थिति बताई गई है उसे भी जान करके यानी उसका भी चिंतन करके और विभुत्च विभुत्व च स्वाम्यम एव तो विभुत्व क्या है विभुत्व का अर्थ है स्वाम्य स्वाम्य का अर्थ स्वामित्व स्वामित्व यानी अधिकारित्व और वो तो, तो सम्राट ईव तो जैसे राजा अपने अलग अलग राज्य के भागों में अधिकारियों को नियुक्त करता है और उन स्वामी कहलाता है पूरे राष्ट्र का ऐसे ही यह मुख्य प्राण भी प्राणवृत्ति भेदान पंचधा स्थापनम ये विभुत्वम का ही अर्थ किया है प्राण के प्राणवृत्ति के जो पांच प्रकार के भेद हैं उनका अलग अलग पांच स्थानों में स्थापना नियुक्ति नियुक्ति कर करने से ये विभु है ऐश्वर्यशाली हैं, स्वामी हैं और अध्यात्मन अध्यात्म इसका अर्थ करते हैं अध्यात्मन चैव अध्यात्म चुराद्याण बाह्य आदि रूपेन और अध्यात्मन अध्यात्म चुराद्याण अवस्थान ये अध्यात्मन चैव का अर्थ है कि अधिदैव में आदित्यादि रूप से अवस्थान और अध्यात्म में चक्षुराध्याकार से अवस्थान और इन सब को विज्ञा यानि इन सब उत्पत्त्यादि विशेषताओं से विशिष्ट प्राण की मय के रूप में उपासना करके अहंग्र उपासना करके विज्ञाय का अर्थ निकलेगा एवं प्राणम अमृतम अश्नुते तो प्राणम अमृतम अश्नुत्या प्राण का सायुज्य रूप अमृतत्व तो को प्राप्त करता है प्राणम अपनुते अश्नुते लगाना प्राण की प्राप्ति करता है प्राण की प्राप्ति है प्राण का सायुज्य प्राप्त करना यही अमृत तत्व तो को प्राप्त करना है और विज्ञा अमृतम अश्नुते दिर्वचनम प्रश्नार्थ परिसम कौशल्य के जो प्रश्न थे आचार्य पिपला जी के प्रति उनका उत्तर दिया गया ये बता रहा है विज्ञाय अमृतम शनुते इस वाक्य का दो बार कथन अथवेदीय प्रश्नोपनिषद प्रश्न परमहंसपरव्राजकाचार्य श्रीमद्गोवत्ज्यपादिष्य प्रश्नोपन प्रश्न श्रीमद्दनंदरचित प्रश्नोपनिष्भाष्यटीकायाँ तृतीय प्रश्न इस प्रकार तृतीय प्रकरण का विचार संपन्न होता है। चतुर्थ प्रकरण का प्रारंभ होगा विजयादशमी के दिन ओम भद्रं कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पसेम्षिरा स्थिंगै सुत वस्तनुरीशे महादेव